पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णम ग पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शाति शाति श्रीमद्भगवीता अध्याय अधादश नंबर के श्लोक तक तो विचार हो गया है जिसमें सत्वाधि गुणों की चर्चा चल रही है साधकों को गुणातीत होने के प्रयत्न करना है जिसको बताया जा रहा है किस काल में कौन सा गुण कैसा प्रभाव डालता है अपने से देखा जाता है स्वयं अनुभव में आते हैं एक कहा जब ये शरीर में पूरे पूरे जितने भी दरवाजे हैं इंद्रियां, इंद्रिय बैठी हुई इंद्रियां हैं अपने अपने काम यथार्थ रूप से विषयों को समझती है जानती है जानकारी रखती है उस काल में शतुगुण बड़ा हुआ समझना चाहिए क्यों ज्ञान जो होता है शतुगुण का कार्य होता है शतुगुण बढ़ने पर ज्ञान होता है मान विषयों की जानकारी हो रही है वो शतुगुण बढ़ा हुआ समझना चाहिए रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है लोबादी होते हैं कहना चाहते हैं लोबादी वृत्ति आ जाती है मन में यही मन है कभी शतुगुणी बनता है कभी रजोगुणी कारण क्या है वो तो रजोगुण शत्रुगुणी को तो प्रभाव पड़ रहा है हमारे यहां स्थिति हो है। एक आना चाहते हैं अतिशय उद्भत्य रजस्व लिंगम आ अतिशय बढ़ा हुआ होगा जो रजोगुण हो गया अपना स्वरूप प्रकार रूप में दिखा रहा है रजोगुण में हेतु देते हैं क्या हेतु है लिंग मन हेतु बताते हैं रजस उद्भूत इदम चिन्हम का रजोगुण जब उद्भूत हो गया और स्वरूप दिखा रहा है प्रभाव डाल रहा है हमारे अंतकरण में उसका ये लिंग है ये चिन्ह है ये हेतु है क्या है लोभ प्रवृतिरारंभ कर्माजाते लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्माजेता रजोगुण जब अपना स्वरूप दिखा रहा होगा क्योंकि तीनों गुण एक साथ होने नहीं पाते दो दब जाते हैं काम करते हैं रज रजस तमस् सत्वम भवती भारत तमसत्वम रजस्तव रजसत्व तपस्व तबसत्व रजस तथा ये पूर्व स्वरूप में कहा था ये तीनों गुण है किंतु तो? एक गुण एक काल में प्रभाव डालता है दोनों दबे हुए होते उस काल में तो रजुगुण उद्भुत अवस्था में आ गया सदुगुण तमुगुण को दबाया हुआ है उसने तो उस काल में क्या स्थिति होती है? कहा लोभ परद्रव्य दूसरे के हाथ में द्रव्य है संपत्ति उसको उसमें बेरे हो जाए या आसक्ति हो जाती लोभ एक तृष्णा है लोभ प्रवृत्ति मारे कुछ चुपचाप बैठने से सकता रजोगुण बड़ा हुआ काल में प्रवृत्ति होगी शरीर में हो वाणी में हो मन में हो कहीं ना कहीं प्रवृत्ति रहेगी उसकी रजगुण जो बढ़ा हुआ हो आरंभ कर बड़ा आरंभ और कर्मों का आरंभ करेगा काम्य कर्म करने लग जाएगा ऐसा करने से वो मिलेगा वो करो तो वो मिलेगा मेरे तत तत्त फल की इच्छा से तत्त कर्म करने लग जाएगा रजगुण बढ़ा हुआ काल चाहे लौकिक फल हो चाहे पारलौकिक फल हो उसको लेकर कर्म कर्म की वृद्धि होगी काम्य कर्मों की असम कर्मों का कभी भी शांत नहीं होना कर्म शांत नहीं कर्म करता ही रहेगा कुछ न कुछ करता रहेगा सम्मान शांत होना होता है असम है शांत नहीं होना कर्मों का शांति नहीं है हमेशा कर्म कुछ न कुछ करता रहेगा चाहे शारीरिक कर्म हो चाहे बाचिक हो चाहे मानसिक हो कोई ना कोई कर्म करता रहेगा रजोग बढ़ा हुआ में स्पृहहा तृष्ठा विशेष इच्छा सर्व सारे विषय मेरे हो जाए ऐसी इच्छा हो ऐसी इच्छा को स्पृहा कहा गया रजसी मैंने रजुगुण बड़ा हुआ हुआ जिस काल में यह है ये तान जाए तो यह सब चिन्ह जो पूर्वाध में बता दिया अशुभ के पूर्वाध में लोभा प्रवृत्ति रारंभ कर्मण अशुभ स्पृह यह है रजसी रजुगुण जब बड़ा होगा तो हमारे अंतकरण में जो प्रभाव पड़ता है इस में एतान जायते जो पूर्वोक्त बातें उत्पन्न होते हैं लोबादी उत्पन्न होते हैं लोबादिवृत्ति पंजाती अंतकर्ण में जायते विभ्रते रजसी विभ्रते रजोग के बढ़ने पर रजसी विभ्रते ऐतानी जायते भरतर सब यही ये सब लक्षण आ जाते हैं उसमें अंतकर्ण में प्रभाव पड़ता है इसका हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन ये बताया है लोभों माने क्या है परद्रव्य आदित्य आदातुम इच्छा आदित्य ग्रहण करने की इच्छा दूसरे के द्रव्य है दूसरे के हाथ में अधिकार दूसरे का है उसको पाने की इच्छा उसको लोभ कहा गया परद्रव्य द्रव्य आदिशा मैंने दूसरे के द्रव्य के आदम करने की इच्छा ग्रहण करने की इच्छा प्रवृत्ति माने प्रवर्तन में सामान्य चेष्टा सामान्य चेष्टा कुछ न कुछ चेष्टा करता रहेगा चुपचाप हलचल के बिना रहें सकता चाहे शारीरिक हो चाहे वाचिक हो चाहे मानसिक हो जो को काल में कोई ना कोई चेष्टा शारीरिक को चेष्टा होती रहेगी आरंभ लोभ आरंभ कश्य आरंभ प्रश्न उठता है तो कहा कर्म आरंभ काम में कर्मों का आरंभ करेगा तो फल देखता है उसको फल को उद्देश्य कर कर्म होता है फलाभिलासा जो है साधन इच्छा की जननी होती है फल इच्छा साधन इच्छा की जननी तो फल की इच्छा होगी तो साधन करने की इच्छा हो जाएगी साधन तो अपनाने की इच्छा हो जाएगी तो कर्म करने से वो फल मिलेगा इसलिए कर्म करना कर्म, कर्म नाम कहा असम अनुपम उपम नहीं होना कर्म का कुछ सब कुछ करता रहेगा वो तो व्यक्ति तो रजोगुण बड़ा हुआ जिस काल में सतगुण तमगुण दबे हुए हैं रजुगुण जो प्राबल्य है जिस अवस्था में उस अवस्था की चर्चा है ये हर्ष आगा प्रवृत्ति हर्ष आगा प्रवृत्ति कुछ न कुछ हो गया और सब होना है खुशी होगी खुशी वाली वृत्ति होगी वही दिवस आदि वृत्ति में रहेगा वो राजुण पड़ा हुआ काल में स्प्रिया स्प्रिया माने सर्व सामान्य वस्तु विशेष तृष्टा सभी वस्तु मात्र की जो इच्छा विशेष होती है ये भी मिले वो भी मिले वो भी मिले लोग का अर्थ तो विशेष वस्तु में इच्छा थी दूसरे के हाथ में वस्तु है विशेष वस्तु अस्प्रिया का अर्थ वस्तु सामान्य में कोई भी वस्तु काम आने वाले कोई कहीं ना काम आता है विषय ऐसी स्थिति है तो यही समझता है रास्ते में चलते चलते लोहे का टुकड़ा भी उठाएगा काम आएगा कुछ ना कुछ करता रहेगा स्प्रिया स्पृया मैंने सर्वसामान्य वस्तु विषय है तृष्णा ही कहा प्रिया का सर्व सामान्य सामान्य वस्तु मात्र की जो विषय की इच्छा मैंने विषय को बनाने वाली जो इच्छा है तृष्णा है इसको कहा ये सब ये बातें कैसे होते पूर्वा बताए रजसी विभ्री जाएंगे कहा रजोगुण के बढ़ने पर जब प्रबल अवस्था में बैठा हुआ है दोनों गुणों को दबाकर उस काल में ये सब होते हैं ये पैदा होते हैं कहा रजसी गुणे रजोगुण के विभ्रथे माने बढ़ने पर ऐतान लिंगानी जाएंगे हमारे मन में ये प्रभाव पड़ जाता है चिन्ह आ जाते हैं हे भरतर संबोधन कर कहा उपक्रम पर्याय से आरंभ आरंभ से विषय पृछति आरंभ का तो उपक्रम होता है उपक्रम बोलो आरंभ बोलो कोई कार्य का आरंभ करना या उपक्रम करना एक ही अर्थ है पर्याय उपक्रम शब्द का ही पर्यायचक शब्द है आरंभ शब्द उसको विषय पृछति पुस्ता से किसका आरंभ करेगा वो लोभा प्रवृत्ति आरंभ कहा आरंभ किसका आरंभ करना एक पूछा तो उत्तर दिया काम्याषिधा च लौकिका कर्माणी विषय ये कर्म कौन सा कर्म करता है पूछा तो ये कहा काम्य कर्मा निषि कर्म करने लग जाएगा पुण्य पाप आदि जो कर्म है रजगुण पढ़ने पर काम्य कर्म स्वर्ग आदि के लिए पुत्र आदि के लिए कर्म करना अथवा निषिद्ध कर्म करना निश्चिध कर्म इसलिए करता है शत्रु आदि की हिंसा करने की इच्छा होती है शास्त्र निशिध किया प्राण मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए किन्तु शत्रु मात्र की इच्छा हो जाती है इच्छा उन पर कर्म करने लग जाता है एक के द्वारा रिशिध कर्म है ये दो प्रकार के कर्म करेगा वो कहा कर्मणाम अस्मक इत्यादि कामयानी रिशिदानी लौकिकानी कर्माणी शास्त्रीय कर्म नहीं लौकिक कर्म करता रहेगा यह सब कर्माणी इस विषयत्व ने यही विषय है, है कर्म का विषय यही होता है दृजुगुण पड़ते इसमें कर्म ऐसा कर्म करता रहेगा इसमें कर्मणाम कहा हुआ है अस्मस्पृ कहते हैं असम का अर्था अनुपमो बोल दिया भाष्यकार रहे अनुपसमो बने बाह्यंतकरण है जैसा बाह्यकरण अंतकरण कोई भी शांत नहीं होते कुछ न कुछ कर्म करता रहेगा बाह्य कर रहे चकफुर आदि इंद्रिया कुछ, कुछ, कुछ न कुछ देखते रहे करते रहेगी चुप हो नहीं सबकी अंतकरण भी चुप मन आदि भी चुप नहीं हो पा रहे बढ़ता है ऐसी स्थिति होती है यही किसका अनुपसम होना मने बाह्यकरण अंतकरण दोनों का अनुसम होना शांत नहीं होना रजोगुण का चिन्ह होता है रजोगुण बढ़ा हुआ समझना चाहिए माना अपने आप में ऐसी स्थिति आए तो समझना इस काल में ये गुण बढ़ा हुआ है पहले में ज्यादा कुछ जानना चाहिए बात। लोभादि उपलम्बाद रजो वृद्धिर वृद्धि लोभादि अब दिखाई दिखाई दे रहा है इसलिए रजोगुण गुण बड़ा हुआ समझना चाहिए यह कहा लोभादि उपलब्बाद या लोब की उपलब्धि हो रही है श्लोक में लोभा प्रवृत्तिरम्भ कर्मा प्रिय का रजुगुण का ये चिन्ह रजो वृद्धि बहुत दब्या रजुगुण की वृद्धि समझना चाहिए लोभादि आया अंतकवादी में लोभादि प्रति आई तो समझना चाहिए मेरे में भी रजोगुण बढ़ा हुआ है समझना चाहिए साधक को यह अर्थ है अरे उद्भुत तो मुश्को लिंगेगा रजुगुण सत्यगुण को दबा करके जब तमु तमुगुण अपना प्रभाव डालता है तो हमारे अंतकवादी में क्या स्थिति होती है वो बताना है उद्भूत प्रकर्प उत्कट अवस्था में तमुगुण है दोनों को दबाया हुआ है सदुगुण रजु रजुगुण रजु। को रजु। दबा करके तमुगुण ऊपर बैठा हुआ है इस काल में उसका प्रभाव ऐसा होता है कहना चाहते हैं, कहना है अप्रकाशो प्रवृत्तिश प्रमादो मोह तमशा जायते बिवृद्धे कु नंदना प्रकाशो प्रवृत्ति प्रमादो मोहे समस्या तानु जायते विवृत्ंदना हे कुनंदना कुरुवंशों का आनंद देने वाले अर्जुन गुरुवंशों का आनंद देने वाला है हमारे कुल का ऐसा एक बच्चा पैदा हुआ जो पूर्वजों को आनंद दे रहा है कुरुवंशों का देता है इसलिए गुरुनंदन कहा गुरु वंशी में उत्पन्न है अर्जुन जैसे भगवान राम को रघुनंदन बोलते हैं रघु के वंशम उत्पन्न है इसलिए रघुनंदन कहे कुरु के वंशम है इसलिए गुरुनंदन कहा गया था तमोगुण जब बढ़ जाता है तो क्या होता है तमसी जाते तमोगुण बढ़ने पर ये होते चिन्ह शरीर में कैसे आते हैं अप्रकाश इंद्रिया कोई विषयों की जानकारी नहीं रख पाती अंधकार में छाई हुई होती है अज्ञान में आच्छादित हो जाती है अप्रकाश हो अप्रवृत्ति कोई कार्य में प्रवृत्ति भी नहीं होगी काम में गर्व भी नहीं कोई गर्व नहीं बस जैसे नशा युक्त व्यक्ति के समान हो जाता है तो आने पर कोई काम में प्रवृत्ति नहीं होगी अप्रवृत्ति प्रमाण जो विषयांतर में आसक्त होने से कर्तव्य को छोड़ देना प्रमाण और वो है अज्ञान मूर्ता यही चिन्ह होते हैं रजू ये तमगोड़ वर्त कहते हैं अप्रकाशो अप्रवृत्ति से प्रवृत्ति का अभाव प्रकाश का अभाव इंद्रियों में माने अप्रम विषय में जानकारी का भाव हो जाती है उस काल में ज्यादा निद्रा आ जाए उस काल में कुछ भी देखना सुनना बंद हो जाता है अज्ञान छा जाता है प्रवृत्ति नहीं होने किसी भी कार में प्रवृत्ति नहीं काम कर, में नहीं निष्ठि कोई कर्म के माध्यम में प्रवृत्ति नहीं उसकी और प्रमाद विषयांतर होने से अभी नशे में भीतर जाना है इसलिए बाह्य के में प्रमाद कर जाता है जागृत आदि भी जो होना था उसको प्रमाद कर जाना और मोहमारे अज्ञान मूर्ता यही है चिन्ह तमुगुण बड़ा हुआ काल में नमसी विवृद्धे तमुगुण के बढ़ने पर विशेषण वृद्धे विवृद्धे बढ़ने पर ये तो आ जाए ये चिन्ह हो जाते हैं अंतवादी भी आ जाते हैं चिन्ह लक्षण आ जाते चिन्ह माने लक्षण है ये लक्षण पाए जाते हैं भाष्य में कहते हैं अप्रकाश माना अविवेक इंद्रियों में विवेक शक्ति नहीं होती है जैसे नशा में पड़ा हुआ व्यक्ति है ये भी निद्रा आदि में जाने के लिए सा करता है तो इंद्रियों में प्रकाश नहीं अपने विषयों की जानकारी नहीं होती उस काल में इंद्रियों में जानकारी होती है तो निद्रा में जा नहीं जागृत भी रहेगा तब तक स्थिति आ जाती है माने वो तो निद्रा माने एक मैंने एक दृष्टांत है वास्तव में वास्तविक तमुगुण पर स्थिति आ जाती व्यक्ति की अप्रकाश माने अविवेक अविवेक इंद्रियों में अविवेक को होना अत्यंतम अविवेका कहा थोड़ा बहुत अविवेक ने अत्यंत अभिवेक, अभिवेक। अप्रवृत्ति से प्रवृत्ति का अभाव हो, हो जाता है उस काल में कोई चेष्टा रहित हो जाता है कोई भी काल छोड़ो ऐसा जैसे सारे भी लोग होते हैं ऐसा निद्रालू होगा तमुगुड़ बड़ा हुआ है निद्रा भी तमुगुड़ तमुगुड़ के द्वारा ही होना है और प्रवृत्ति में प्रवृत्ति अभाव प्रवृत्ति का अभाव किसी कार्य में मन नहीं लगता तथ कार्य प्रमाद है तो प्रवृत्ति का अभाव को यह प्रमाण कहा गया उसी का कार्य को प्रमाद कहा गया पर कहा पर मोह एवं मैंने अभिवेक मोह बचा अभी अभिवेको मूर्खा इत्य था, था। मूर्खता एक आ जाती उस काल में मूर्वस्था तमसी गुड़े बिब्रे ये अर्थ है तमगुड़ के बढ़ने पर इतानी लिंगानी जाएंगे यही चिन्ह हो जाते हैं अंतर्गत में छाप आ जाते हैं समझना चाहिए ये ये आ गए तो तमगुड़ बड़ा हुआ इस काल में ये समझना चाहिए ये गुरु इत्यादि कहा ठीक है सर्वथा तो ज्ञान कर्मो अभावेषण ध्यान मुख्य क्या है अप्रकाशो अप्रकाश अप्रवृत्ति से करके दो विशेषण लगाया हुआ है तो क्या है से समय विशेषण विशेषण से क्या सिद्ध होता किसी भी प्रकार से मैंने अप्रकाश है इंद्रिया काम नहीं करती और प्रवृत्ति का अभाव यही है ज्ञान कर्म ल किसी भी प्रकार से उपासना आदि कर्म का अभाव हो जाता उस काल में कोई चिंतन भी नहीं कर पाता कर्म भी नहीं कर सकता तम गुण बढ़ते समय में ज्ञान था जानना था सतुगुण काल में और कर्म होना था रजुगुण काल में दोनों का अभाव हो जाता है ये कहा हुआ है विशेषण विशेषणाभ्या दो विशेषण के द्वारा यही कहा अप्रकाशो हो अप्रवृत्त द्वारा रजुगुण में प्रवृत्ति है और सतुगुण में प्रकाश है ये दोनों का अभाव तमगुण काल में एक बताया जाए अप्रकाश हो द्वारा कहा विशेषण के द्वारा कहा जाए तत्कार्यम तत्कार्य प्रमाद इत्यादि कहा में। उसी का कार्य प्रमाद यही कहा प्रवृत्ति का अभाव होगा तो प्रमाद होगा यही तत्कार्य तत्शब्दों दर, दर्शित अविवेकार कहा दर्शित अविवेकार्थ तत्शब्द दिखाया वो जो अविवेक है ना उसी के अर्थ है ये तत्शब्द विवेक का अभाव होने से प्रमाद हो जाएगा ये कहा प्रमादो व्याख्या प्रमाद की व्याख्या पहले हो चुके प्रमाद बने विषयांतर हो जाने के कारण कर्तव्य को भूल जाना ईश्वर प्रभात बताया था वही है मोह मान क्या वेदतव्य से अन्यथा वेदन मोह जो जानना था जिसको जानना था भिन्न प्रकार से जानना जैसे रज्जु को सर्व जानना वो है जो वस्तु तो जैसा है वैसा जानना वो ज्ञान है और जो वस्तु तो है दूसरा दूसरे रूप से जानना वो है झूठा ज्ञान होना चाहिए वोह अतिशय बौध्यांतरत्म उसमें मूर्ता और ही एक मूर्ता है क्या है अविवेक का बोल दिया ज्ञान आच्छादित हो जाए अविवेक अतिशयादीना वृद्धम तमो ज्ञेम अविवेक आती अतिशय अवस्था में पहुंच जाते हैं जब उस काल में तमो गुण को बड़ा हुआ जानना चाहिए बात यही है यही जानना चाहिए कहा प्रवृद्धम अभिवेक अभिवेक अतिशयादिना जो अविवेक अतिशय है ऐसे जो आने पर तम गुण बड़ा हुआ समझना चाहिए यह कहा है सात्विक सात्विकादिम भावानाम पारलौकिकम फल विभागम उदाहरण सात्विका की जो तीन गुण के जो फल बताते हैं पारलौक आदि फल बताते हैं पारलौकिक फल कैसे होते हैं सात्विकादि भावानाम पदार्थान जो पदार्थ है तीन गुण की चर्चा चल रही है पारलौकिकम फल विभागम पारलौकिक जो फल उसमें विभाग तात्विक गुणान पर कौन सा लोक प्राप्त करना है रजुगुण काल में क्या होना है तमोगुण काल में कौन सा लोक प्राप्त करना है? इत्यादि यह भी हम उदाहरण देते हैं कहा मरण द्वारे ना जो मरण के द्वारा पर लोगोक है मरण के द्वारा प्राप्त होने वाला लोक है पर मरण द्वारे ना भी फल हम प्राप्त, है। प्राप्त जो फल की प्राप्ति होगी मरण के द्वारा तदपि संगराग हेतु वो फल भी आसक्ति और राग के कारण होता है जैसे जैसे आ सकता होगा वैसे वैसे मिलेगा लोग हेतु तो कम सर्वम सबके गौण में बा मुख्य फल नहीं है आत्मज्ञान का हम लोग नहीं है पारलौकिक फल गौण फल है मरण के द्वारा भी जाना जाता है किस गुण के विवृत्त अवस्था में शरीर छोड़ता हो तो क्या फल कौन सा लोक मिलेगा उसको इसके द्वारा भी सिद्ध होता है मानी गौण फल है मुख्य फल नहीं आत्मलोक प्राप्ति नहीं होगी गुणों के माध्यम से आत्मलोक की प्राप्ति नहीं है अन्य उनके दिखाते हैं यदा सत्यृत्ति तदुम लोकान अमला प्रतिप्य सत् प्रवृध्येत प्रलय या देहृत् म विधाम लोकान अमलान यदा सत्य जिस काल में शतुगुण की प्रवृत्ति हो रही विशेष रूप से वृद्धि हो रही हो उस काल में यदि मरण होता हो किसी को यदा सत्य प्रवृद्धि तू मर प्रवृत्ति प्रवृद्ध देहभृत प्रलयम याति मरणम याति जो देह देहधारी हैं मरण को प्राप्त होते हैं सत्वगुण की प्रवृद्ध अवस्था में निरजो गुण तमुगुण को दबा करके शत्रुगुण काम करती हो जिस काल में उस काल में परण होता हो कोई मरण प्राप्त करता हो तो तदा तब शत्रुगुण बढ़ा हुआ काल में भरण प्राप्त करता हो तो क्या स्थिति है तथा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्धति है उत्तम को जानने वाले जो लोग हैं माने ऊपर के लोग जो ब्रम्भ के मार्ग में आने वाले लोग हैं माने भुवा स्व महजन तप सत्य यहाँ तक के लोग वो पड़ा हुआ है सभी के सब उपासक ब्रह्मलोक नहीं पहुंचते बीच में भी रह जाते हैं जैसे मद्रास से कोई चल रहा है गंगोत्री के लिए कोई हरिद्वार में रुक गया कोई ऋषिकेश में रुक गया कोई उत्तरकाशी रुक गया कोई कोई वहां भी पहुंच जाता है गंगोत्री पे ऐसी स्थिति है पड़ा हुआ है जितने में पड़ाव में आते हैं सबके सब उपासक उपासना में तारतमय भाव है चल सर्वश्रेष्ठ उपासना हो गए तो ब्रम्हलोक पहुंचेगा थोड़ी कमी हो थोड़ा नीचे और कमी हो और नीचे जाएगा उसी मार्ग में उत्तरायण मार्ग में ही रहेगा वो दक्षिणा में ही जाएगा कार्य में भाव रहेगा ठीक है यदा सत्य कहा यदा सत्य प्रवृत्ति हेतु कहा तो जब शत्रुगुण बड़ा होगा जिस काल में रजोगुण तमोगुण को दबा करके शत्रुगुण के प्राबल्य हो जिस अवस्था उस काल में यदि की मृत्यु हो जाती हो उस काल में तो तदा तब उत्तम विदान लोकान अमला, अमलान लोकान मल रही थे जिसमें काम क्रोधाधि मल नहीं है रजुगुण तमगुण शून्य है ऐसे लोग प्राप्त करते हैं जहां रजुगुण तमगुण का अभाव होगा ऐसे लोग प्रबलों का दि हैं उसको प्राप्त करते हैं ये कहना है भाष्य में कहते हैं यदा सत्य प्रविद्ध उद्भूते का जब शतुगुण के प्राकट्य है प्रबलता है रजुगुण तमगुण दबा करके शतुगुण अपना कार्य दिखा रहा हो प्राबल्य दिखाता उस काल में तो तू मंतु प्रलयम मान मरणम यही है लय वना मरण होना मरण यादि प्रतिबद्ध थे यादि कर प्राप्त करता है ये अर्थ है देहवृप्त माना आत्मा ये जो आत्मा देह धारण करने वाला आत्मा जीवात्मा, जीवात्मा मुख्यात्मा नहीं जीवात्मा है उपाधि विशिष्ट आत्मा देह धारण करता है ये मरण प्राप्त करने वाला ये ये यह शरीर को छोड़कर पर शरीर में जाने के बाद इसमें उपाधि विशिष्ट आत्मा है जीवात्मा है इसलिए देहभवृत्त है इसको देह को भरण पोषण करने वाला आत्मा तबा जब शत्रुगुण बढ़ा हुआ है उस काल में मरण प्राप्त किया जीवात्मा का मरण होता हो तो तदाम तप उत्तम विधान माने महदारी तत्व विधान कहते हैं महतत्व महतत्वादि जो महजन तप सत्य इत्यादि लोग हैं उन लोगों को जानने वाले जो लोग होंगे उपासक होंगे उनको जो लोग प्राप्त होना वही लोग को प्राप्त यह भी करेगा सतुगुण यदि उदय हुआ जिस काल उस काल में मरण होता हो तो ये इसलिए मरणासम व्यक्ति के पास बैठ करके संसारी चर्चा नहीं करती जो सज्जन लोग भगवत नाम लेते हैं संकीर्तन करते हैं जैसे कि इसकी सदगति हो यही कारण है वो तो अभी बेहोश अवस्था में है कोई होश में तो कोई बिरला ही कोई होगा उस काल में जो जन्म जन्मांतर के साधक होगा वही होश में शरीर छोड़ सकता है बाकी तो बेहोश में जाना है तो जो उनके संबंधी आदि होंगे जो भी होंगे मित्र होंगे आस पास में कर भगवान राम संकीर्तन आदि करते हैं इसलिए कि उत्तम लोग की प्राप्ति यही कारण है शत्रुगुण जागृत करने के लिए स्थिति है एका। तो उत, महदारी तत महदारी उत, ते उत्तमा, उत्तमा उत्तम लोग जानने वाले हैं उत्तम लोगों को जानते हैं जो लोग कौन महादारी महात तप जान सत्य इत्यादि जो महादादी लोग हैं ऊपर के लोग स्व क्या ऊपर महदादी हैं भूर भूब स्वे जान महाजान तप सत्य सत्य लोग ब्रह्म लोग बोलते हैं इसको इन लोगों को प्राप्त करने वाले जो लोग होंगे उपासना के बल से तो सतुगुण यदि जागृत हो जाता कर सकता कोई वो ही है कोई व्यक्ति मार में तो वही लोग इसको ही प्राप्त होगा के विशेषण अमलान कहा मल रहित जैसे मल नहीं रजुगुण तमुगुण ही मल है ऐसे लोग सतुगुण में सत्य लोग में, में रजुगुण तमुगुण नहीं है, है।, है। लोकान अमलान मलरहितान कहा मल से रहित लोग हैं जो उन लोगों को प्राप्त करता है प्रतिपत्ति मैंने प्राप्त होती प्राप्त करता है कहा ठीक में कहते हैं शक्ति संगराधिक राग हेतुकों में कहा था ना मरण द्वारा भी अथवा मरण के द्वारा भी जो फल प्राप्त होता है सो जैसे संग मिला उसी प्रकार के लोग प्राप्त होना है जैसे आसक्ति हो गई मरण काल में वैसे लोक होगा इत्यादि कहा प्राप्त मरण द्वारे यद फलम प्राप्त है तद तो भी संग राग हेतु कम संघ और राग के कारण ही है सर्वम गौणों में फल गौण फल है मुख्य फल नहीं है मरण द्वारा भी माना आत्मलोक नहीं मिला है सबको ठीक कहना है संगमन शक्ति आसक्ति है जहां आसक्त हो गया उसी में पहुंच जाना है उसने राग मन तृष्ठा तृष्ठा हो गई आसक्ति तजन्य कर्म किया हुआ होता उसका कर्म करने से वही लोग प्राप्त होगा उसका इत्यादि तदबलाद अनुष्ठान द्वारा जो हो गई जिसकी मुझे मह, महावलोक चाहिए जनलोक चाहिए ब्रह्मलोक चाहिए आसक्ति गई तो क्या करेगा उसका उसके लिए अनुकूल व्यापार करेगा कर्म करेगा उपासना करेगा जो भी करेगा मारे साधन के बिना तो साध्य मिले नहीं है साध्य की इच्छा हो रखी है तो साधन कर, करने लग जाएगा जाए यह जाए तदबलाद तो उसकी आसक्ति के बल से क्या करता है तद अनुष्ठान द्वारा उसके साधन का अनुष्ठान करेगा वो लभ्यमान उसके द्वारा लभ्यमान होते हैं वो लोग उसके गौणम सत्वादिगुण प्रयुक्तम इतियावत सत्वादि गुण से मिलने वाले लोग फल जो है गौण फल है मुख्य फल नहीं है आत्मा नहीं मिलना उस काल में गौणम सत्वादि गुण प्रयुक्तम इति याव गौण है कौन सत्वाधि गुण से प्राप्त होने वाले जो फल मरण काल में सत्वाधि गुण के उदय होने से जो फल प्राप्त होगा वह गौण फल है मुख्य फल नहीं तत्र सत्वगुण वृद्धि फल विशेषमा वो तीनों गुणों में से शत्रुगुण के कारण होने वाले जो फल है मरण काल में यदि सत्युगुण उदय हो गया किसी भाग्यवान का पुण्यवान का तो उसका फल क्या होगा महजादिंग की प्राप्ति होगी उसकी ये कहना है प्रवृत्ति हेतु इत्यादि कहा हुआ है। भी है। मलरहितान कहा था अमलान का मलरहितान भाषिका ने अर्थ कर दिया तो मलरहितान माने जस्तमो अन्यतरस अन्यतरस से उद्भवो बल ये दो गुणों का उत्पन्न होना मल है चाहे रजोगुण हो चाहे तमगुण हो इसको मल बोला जाता है तेर रहित कहा रजोगो तमगुण से रहित जो लोग हैं लोग हैं आगम सिद्धांत श्रुति में सिद्ध जो लोग है, है। श्रुति में पढ़े गए लोग ब्रह्मलोक आदि नहीं तेरे आदि है वही उसी को यहां अमलान शब्द से लेना है कहा उसको प्राप्त करता है सतुगुण उदय काल में यदि मरण हो तो बड़ा हुआ वो सतुगुण रजुगुण तमुगुण तो दबे हो उस काल में अगर मरण होता हो किसी का तो महाराज को प्राप्त करता है लोक से ब्रह्मलोक तक अपने उपासना के स्वरूप प्राप्त करता है राजा समुद्रे के मृतस्य फल विशेषण तसे रजुगुण के जो उद्रेक वाले अतिशय होना रजुगुण अतिशय हुआ होगा शतुगुण तो तमुगुण को दबा करके अपना प्रभाव कर रहा होगा तो रजोगुण उस काल में मृत से जो मर जाता है व्यक्ति उसका फल विशेष हम कर फल विशेष इसका भी अपना अपने ढंग का फल है यही कहना है रजसे प्रलय गर्मसंगी सुजाते तथा प्रलय न स्तम से मूढ़ योनि सुझाते रजसे प्रलयम गत्वा कर्मस सुजातेम से मूढ़ यो ने सुजाते रजसे प्रलयम रजोगुण अतिशय अपना प्रभाव डाल रखा हो सतुगुण तमोगुण को दबा करके रजोगुण अपना काम कर रहा हो उस काल में यदि बर्ण होता हो किसी को किसी जीवात्मा शरीर छोड़ता हो तो प्रलय गत्वा मैंने मरणम प्राप्ति अर्थ है बर प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त कर कर्म संघीषु जाए कर्म में जो आसक्त लोग, है, करने लोग, है, लोग। हैं करने वाले लोग हैं कौन मनुष्य लोग कई कर्म में आसक्त होते हैं लोग कर्म करने वाले जो लोग होते हैं यही कर्म होता है बाकी भोग यो नहीं माना गया है यही है कर्म, कर्म करने के साधन करने के स्थान यही है कर्मसंघीषु कर्म में जो आसक्त वाले लोग है, हैं आसक्ति रखते हैं वो लोग माने कौन लोग मृत्यु लोग मरण लोग इसी को प्राप्त कर जाते उसी में जन्म होगा इनका तथा प्रली उस जिस प्रकार रजोग की बात है उस पर प्रली मान तमोगुण बढ़ा हुआ काल में दिल्ली मृत्यु हो जाता हो किसी को तो मुढ़े जाते पशु आदि उन्हीं को प्राप्त होगा मुढ़े यो नहीं हैं उनका कोई ज्ञान नहीं है केवल भोग भोगरा जानते हैं खान पान आदि इस्लोक परलोक संबंधी कोई ज्ञान नहीं होता ईश्वर जीव ईश्वर संबंधी कोई ज्ञान नहीं उनको सामान्य व्यवहार बस दिन और रात का ज्ञान होता है और खाद्या खाद्य का ज्ञान होता है अपना ज्ञान बाकी श्लोक परलोक संबंधी नहीं धर्माधर्म के बारे में ज्ञान नहीं इसी को बूढ़े योनी कहा जाता है मनुष्यों ने विशेष है इसमें प्रारब्ध फल भोगता हुआ विशेष कुछ आगे के लिए कर सकता है जो ऊपर के हम बोलते हैं ये प्रारंभ भोगना समान है पशु आदि में भी है मनुष्य में भी सभी में है प्रारब्ध भोगता हुआ विशेष अपने लिए भविष्य के लिए कुछ कर सकता है यहां अन्य में भविष्य के लिए कुछ करने का नहीं है वर्तमान भोगी भोगना होगा इतना अंतर है ये होता है वो केवल भोग नहीं है ये भोग नहीं होता हुआ आगे के लिए कुछ कर्म कर सकता है सुभाषु कुछ अर्जन कर सकता है यह विशेष है ये कहना है भाष्य वग कहते हैं रज से गुण विपृति प्रलय हम गत्वा मरण हम घत्वा प्राप्त है, है। रजुगुण के अतिशय बढ़ने पर मैंने तमगुण और शतुगुण बिल्कुल दबा हुआ में। में हो जिस काल में रजुगुण प्रभाव डालता हो जिस काल में उस काल में मरण होगा तो क्या करता है प्राप्त करता है कौन कर्म संगेशु मरण प्राप्त कर कर्म माने कर्माशक्ति युक्त मनुष्येशु जाएंगे कर्म में आसक्त से युक्त है जो लोग कौन मनुष्य कर्म करने के लिए मनुष्य आसक्त होता है क्यों फल भोगा हुआ है पहले कई बार फल भोगा हुआ है तो फल भोगने के कारण उसकी इच्छा है जैसे प्रातः काल भोजन किया तो फल मिला तो अच्छा तृप्ति हो गई तो सायकाल के लिए फिर साधन करने लग जाता है फिर चूल्हा चौका अपना जो भी करने लग जाते क्यों तृप्ति हुई थी तो प्रातः काल जैसे तृप्ति अभी भोजन बना तृप्ति होगी यही उसकी इच्छा से अनुमान से लग जाता है प्रातकाल वाले को दृष्टान्त बना करके सायकाल वाले भोजन के साधन में जुड़ जाता है ठीक इसी प्रकार है पहले भी कर्मफल भोग के आया हुआ है तो उसके कर्मफल के स्वाद उसके पास है यहाँ है अंत कर्म बैठा पे हुआ है वासना रूप से है इसलिए यहाँ फिर कर्म करने लग जाता है यहाँ कर्म किया था ऐसा फल भोगा था बिलाफल तो या फिर कर्म करें बुद्धि आ जाती है उसकी यही कहना है तो राजोड़ बड़ा हुआ काल में जब मरण होता है तो जी बात में क्या कहता है कर्म संजेशु माने कर्मा शक्ति युक्त कहते हैं कर्म में आशक्ति युक्त जो होते हैं मनुष्य होते हैं मनुष्य जाए थे मनुष्य उनमें में पैदा होगा वो तथा तदवे जैसे <सलगण> रजोगुण बढ़ा हुआ काल में मनुष्य होने में फायदा होता है ना वो तदवदेब उसी प्रकार तमोगुण बड़ा होगा तो क्या होगा तदवदेब उसी प्रकार ही प्रलुर वृत प्रल तथा प्रलुरो तमसी इत्यादि तमसी विपृे तमगुण के बर्थडे पर यदि मरा हो उस काल में मूड पशु जाए थे पशु आदिवन में पैदा होगा हाँ। जायते शरीरम गृहाती जायते क्या शरीरम गृहती तत्वियों में शरीर ग्रहण करता है रजगुण बड़ा हो तो मनुष्य होनी शरीर ग्रहण करेगा जीवात्मा और तमगुण बड़ा हो तो पशुवादीवन में शरीर ग्रहण करेगा कौन जीवात्मा यथा सत्य रजसे प्रवृत् ब्रह्मलोकादिश हो मनुष्य लोक के सोचाए थे जिस प्रकार सत्गुण अथवा रजुगुण बड़ा हुआ हो जिस काल में उस काल में बड़ा हुआ जो व्यक्ति होगा माने शरीर छोड़ दिया जिस जीवात्मा ने उसका वो वो जीवात्मा ब्रह्मलोकादिश हो तो ब्रह्मलोकादि है मोहाद्य लोग बोला हुआ है वो चाहे मनुष्य लोक हो माने सत्गुण होगा तो ब्रह्मा बड़ा हुआ तो ब्रह्मादि लोक मिलेगा ब्रह्मलोकादि मिला है तो रदुगुण बड़ा हो तो मनुष्य लोक जिस प्रकार दोनों को दृष्टांत है जिस प्रकार वह है प्राप्त होता है उसी प्रकार देवादिशु मनुष्य तथा तो जिस प्रकार एक देवादी लोग में कौन सतगुण बड़ा हुआ होगा तो देवादि लोक में पैदा होगा जीवात्मा उस काल में और रजगुण बड़ा हुआ काल में शरीर छोड़ा हुआ तो मनुष्य लोग में पैदा होगा ठीक इसी प्रकार तमगुण बड़ा हुआ काल में क्या होता पशु आदि में पैदा होगा यही कहना है तथा इत्यादि का तथे व्यादि तदवत का अर्थ वही है उसी प्रकार तमुगोण बड़ा हो तो पशुधन में पैदा होता आता है भावानाम फलमुगता तीनों गुणों का फल बता दिया मरण को लेकर के से फल विशेषमत से जो मरा हुआ व्यक्ति है भावानाम फलमुगता सात्विक आदि कर्म का फल बहा सात्विक आदि कर्म का भी फल है ये तो गुणों का फल बताया था पहले किसका हाँ। अब कर्म का फल सात्विक कर्म करेगा तो क्या फल मिलेगा राजस्व कर्म करेगा तो क्या फल मिलेगा मस कर्म करेगा तो क्या फल मिलेगा कर्म का भी फल है ये दिखाना चाहते हैं अतीत इत्यास अतीत श्लोका पर संक्षेप उचित है पूर्व श्लोक का ही जो विषय है उसको संक्षेप में कहते हैं कर्मों का फल देते हैं कर कहा कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विक निर्मल फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम कर्म सुकृत्याहो सात्विक निर्मल फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम सुकृत्य कर्म सात्विकों निर्मल फलम आहो सुकृत कर्म पुण्य कर्म को सुकृत करता है सुषु कृता सुकृता समीचीन का शास्त्र में जैसा कहा उसी प्रकार किया गया कर्म सुकृत होता है सुषु कृत सुकृता सुकृत कर्म सात्विकों निर्बल फलम आहु जो सात्विक कर्म होता है ना सात्विक फल होता है निर्बल फल बल रहित रजोगुण तो से युक्त फल है कामगुरु आग्रहित फल होता है ऐसा कहते हैं कहा शास्त्र ज्ञ पुरुष बोलते हैं आहू शास्त्रवित शास्त्रवित ऐसा कहते हैं रजस्व फलम दुखम राजस जो कम, कर्म होगा राजसी कर्म उसका फल दुख होगा और अज्ञानम तमसा फलम तामस कर्म होगा जो उसका फल होगा अज्ञान तामस कर्म का फल अज्ञान ये तीन प्रकार का तो पुण्य कर्म का फल होगा सात्विक निर्मल फल होगा ये कहते हैं और राजस कर्म का जो फल होगा वह होगा दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान ये कहना है आहु क्रिया है आहु का कर्ता कौन आहा आहा तू आहतु तो आहू है आहु माने कौन माने शिष्टाज शिष्ट लोग शास्त्र के, के लोग ऐसा बोलते हैं जी कहते हैं सात्व के मतलब निर्मल फलम आहू या होगा शिष्ट लोग या बोलते हैं पुण्य हो पुण्यकर्म केवल सात्विक होता है निर्मल फल होता है मल रहित फल होता है काम करो राजमल से रहित फल होता है रजसत्व माने फलम दुखम राजस्कर्म जो होगा उसका फल क्या होगा दुख होगा दुखम राजस से कर्म ही है रजसस्तु रजस पाठ है राजसना होगा राजस कर्म का फल दुख होगा रज रजगुण संबंधी कर्म को राजस बोला जाएगा कर्माधिकारात् कर्म के अधिकार है सात मान ये सुकृत शु, शु, कर्मण इत्यादि कर्मों का अधिकार चलना चाहिए फल भी वही होगा सुकृता दि फल होगा ही कहना है कर्माधिकारात फलम दुखम है कर्म का अधिकार है होने से राजस्वर्म का फल दुखी होगा एवं कारणानुरूप्यात राजसम कारण जैसा है ना उस राजस्व कर्म है तो फल भी राजसी होगा हो दुखी ही होगा कारण तो के अनुरूप कार्य फल होता है तथा अज्ञानम तमसाफल है तामस कर्म का फल अज्ञान हो जाता है अज्ञानम तमसाफल तामस्य अर्थ है तमसा सष्ट है किंतु तो उसका तमगुण से होने वाले जो कर्म को तामस कर्म कहा जाता है तो क्या हो तामसा तामस फलम कहा कर्मो तामस्य कर्मो अधर्म से जो अधर्म कर्म होगा ना पाप तो उसका फल क्या होगा अज्ञान बुढ़ता आ जाने आच्छादित हो जाने ठीक है सुकृत्य मैंने शोभन से कृतस्य ठीक ठीक किया हुआ शास्त्रीय ढंग से किया हुआ जो कर्म होगा सुकृत कर्म कहा जाता से से है शोभन कृतस्य शोभन रूप से सुष्टु रूप से समीचीन रूप से किया हुआ जो कर्म है पुण्य से अत्यंत पुण्यकर्म है वो मान सुत पुण्य कर्म, उसका फल सात्विक होगा निर्बल होगा यही है सात्विक से मैं अशुद्धि रहित या बता अशुद्धि से रहित जो कर्म होगा सात्विक कर्म ही होता है उसका फल निर्बल होता है फल जो सात्विक होगा उसका क्या होगा सात्विक फल होगा सात्विक सत्वे निर्वृतम सत्गुण के द्वारा संपन्न हुआ कर्म निर्बलम रजस्तम सम्बुद्ध भवान मलान निष्कांत रजगुण तमगुण से होने वाले जो काम क्रोध मल थे अज्ञान आदि मल थे उसे रहित फल होगा चाहिए सात्विक तो कर्म का फल ये बताया रज शब्द से से कर्मी को तो वृति रजस फलम कहा हुआ है रजसस्व फलम दुखम कहा तो रजस शब्द है तो राजस कर्म कैसे आया उसमें कैसे घटाएंगे कैसे वृत्ति उसकी कैसे है ये शंका है रजत शब्द से रजस शब्द है तो उसका राजसे कर्व, राजस कर्म राजस कर्म तो कैसे अर्थ करेंगे ये शंका आ तो कहा तो कर्म कर्माधिकार कर्मा आज कर्म का अधिकार है इसलिए रजुगुण नहीं लेना रज का अर्थ राजस कर्म लेना कर्म का अधिकार चल रहा है क्यों कर्मा सुकृत से उसे कर्म शब्द चल रहा है क्या चल रहा है यहाँ उसी में आया हुआ है इसलिए राजस कर्म लेना होगा रजुगुण नहीं लेना कर्माधिकारातः था फलों में भी दुखम कारणारूप फल भी दुखी है राजस्व कर्म का कारण के अनुरूप होता है दुख बहुलम बहुल जिसमें दुख बहुत हो सुख कम हो ऐसा फल होता है खट्टा बीठा फल किसका राजस्कर्म का फल जिसमें खट्टा ज्यादा हो बीठा कम हो दुख ज्यादा है सुख कम है ऐसा फल होगा राजस्कर्म का स्वर्गा के लिए जो काम में कर्म करेगा तो सुख तो होता है कि तो दुख ज्यादा है वहां स्थिति दुख कैसे दूसरे जो कहे वैसे करके चलना पड़ेगा वहां अधिकार नहीं है वहां का केवल खाने पीने मौज बोझ करेंगे ठीक है बाकी वहां के अधिकार नहीं आप शासन नहीं कर सकते दूसरे के अधिकार में रहना पड़ेगा देवताओं के दास बन के रहना पड़ेगा प्रथम इतम व्याख्याए थे ऐसा कैसे बोल दिया मैंने दुख फल है कैसे बोलया सब रहा कारणार्यार का राजस्व विफल होगा देखो जो भी होगा दुखी होता है कारण जब राजस्व कर्म है तो दुख वाला कर्म है तो फल भी दुखी होगा जब नीम का पौधा बोएगा तो आम कहां से मिलेगा खट्टा ही फल मिलेगा कडवा फल मिलेगा अरे आम लेना होता तो आम की गुठी डालनी थी पाप मिश्र से पुण्य से रजो निमित्त से देखो रज रजुगुण तब होता है ना पाप निमित्तक पुण्य करता है पाप पाप मिला हुआ पुण्य होगा केवल पुण्य नहीं होता काम काम्यकर्म जो होता है पाप मिला हुआ पुण्य है पाप मिश्र से पुण्य से पाप मिला हुआ जो पुण्य है उठता रजो निमित्त से रजुगुण काल में करता है काम वो कर्म काम्य कर्मादि कारणात् ऐसे कारण से उत्पन्न है वो कारण ऐसे कारण है वो माने पाप मिस्त्र पुण्यकर्म का कारण बना हुआ है वहां फल के लिए इसलिए तद तो अनुरोधा फलम अपनी रजोनिमित्तमतमिक्तम इसलिए फल भी रजोगुण से फल होगा दुखी फल मिलेगा उसको माने दुख बहुत है सुख कम है ऐसा फल मिलेगा खट्टा बीठा फल बोलते हैं कुछ सुख भी है कुछ दुख भी है ऐसा अज्ञानम अविवेक प्रायम अज्ञानम तमसा फलम कहा हुआ है तम तामसम का फल अज्ञान है अज्ञान माने क्या है अविवेक काय अवेक को या अज्ञान कहा दुखम तामस और फल कहते हैं जिसमें अज्ञान ज्यादा हो दुख कम हो इसको ये तमगुण का कार्य होता है फल होता है कहा तथा तथा अज्ञानम तमसव तामस्य कर्म अघर्म से पूर्वत का फल फल है कहा कहते हैं विहित प्रतिषिध ज्ञान कर्माणी सत्वादीनाम लक्षणाणी विहित प्रतिषिध ज्ञान कर्म इत्यादि जो है आदि कर्म आदि जो है, है सत्वादि नाम लक्षण यानी संक्षिप्त सत्वादि गुणों का ये लक्षण है विहित कर्म करता है क्या अभिहित कर्म करता है विहित उपासना करता है या अभिद उपासना शास्त्र में जो कहा वो विहित नहीं कहा जो निषिद्ध अभिहित कौन सी चिंतन चला रहा है जीवन में और कौन सा कर्म कर, कर रहा है शास्त्र विहित कर्म करता है अथवा शास्त्र निषिध्ध कर्म करता है शास्त्र विहित चिंतन कर रहा है या शास्त्र निषिद्ध चिंतन है कर्म ज्ञान मानी तो उपासना सात्विकाधिक ज्ञान कर्म फल आने उत्तवा सात्विकादि जो ज्ञान कर्म फल कह दिया सात्विकादि ज्ञान कैसे है कर्म कैसे है फल कैसे ये तीनों बताए अभी तक तत्र सत्तम निर्मल प्रकाश को बनावाई इत्यादि सात्विकाधि ज्ञान का चर्चा हो गई सात्विकाधि कर्म की चर्चा सत्वाधिक फल की चर्चा हो गई अनुक्त संग्रह जो नहीं कहा गया और को भी लेना है इतना जितने कहा मात्र इतने मात्र रहे साथ में ज्ञान कर्म फल इतना ही मात्र रहे और भी बातें जाना जाता है इन तीनों कोणों के प्रभाव से होने वाला अनुक्त संग्रहार्थ हम जो नहीं कहा यहां। उनको संग्रह तो के सामान्य ने उपसंग सामान्य रूप से एक ही श्लोक में सबका उपसंगार कर लेते हैं यही तो है यही तो है गुण से जो अच्छा, का का। है विहित प्रसिद्ध ज्ञान कर्माणी सत्वादिनाम लक्षण सबसे कहा विहित प्रसिद्ध ज्ञान कर्म है विहित कर्म और अभिहित कर्म और विहित उपासना अभिहित उपासना में चिंतन इस सत्वादिनाम लक्षणी सत्वादि गुण के चिन्ह होते ही है सतगुण बड़ा होगा तो विहित कर्म करेगा विहित उपासना करेगा रजगुण बड़ा होता काम आदि शुरू कर देगा उत्तम गुण का अभिवेक आदि पैदा हो जाएगी इत्यादि संक्षेप करके ईसू को दिखाते हैं दोबारा एक बार कहा किंच करके किंच गुणेभ्योवती गुण के परिणाम ये भी होता है क्या होता है गुणों से क्या होता है सत्वात्जाते ज्ञानम रजसो लोभे वच प्रमादमोह तमसोतो ज्ञान सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोच प्रमा तमसो भवतो भगवत ज्ञान सत्वात संजाय ते ज्ञानम सतगुण जब पैदा हुआ होगा जिस काल में प्रबल होके बैठा होगा रजगुण तमगुण को दबा करके सतुगुण प्रबल हुआ होगा हु जिस अवस्था में तो ज्ञानम जाए थे ज्ञान मैंने कर्तव्या कर्तव्य ज्ञान जानकारी आत्मज्ञान नहीं आ सतगुण काल में कहां से आत्मज्ञान होना है गुणों को तो अतिक्रमण करना है कर्तव्य कर्तव्य क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है यह समझता है उस काल में व्यक्ति सतगुण से एक ज्ञान पैदा हो जाता है कर्तव्य कर्तव्य का विवेक कर जाता है ज्ञान रजसो लोवे वजह और रजगुण बड़ा हो जिस अवस्था में सतुगुण तमुगुण को दबा करके अभिभव करके जब तिरस्कृत करके रजोगुण की प्राबल्य हो उस काल में लोभ एवच लोभ होता है संक्षेप ने कहा लोभ पैदा हो जाता है वह दूसरे के हाथ के द्रव्य अधिकार दूसरे पे है उसकी इच्छा हो जाए विशेष इच्छा हो जाए प्रमाद मोह तमसो भक्तो अज्ञान में वच करें और तमगुण बड़ा हो जिस काल में सतुगुण रजुगुण को दबा करके तो प्रमाद और मोह हो जाता है विषयांतर में आ सकते उनसे कर्तव्य का विस्मरण हो जाना प्रमाद और मोह बने अज्ञान मूर्ता अवेक ये दोनों होते हैं और अज्ञान में अज्ञान भी था जाता है कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान नहीं होगा तमगुण बड़ा वो काल में यह होता है ये बात सत्वा सत्वात लब्धात्मकाजा शतुगुण कैसे लब्ध जिसका स्वरूप लाभ हो गया ऐसे शतुगुण दबा हुआ शतुगुण काम नहीं करेगा तमगुण से दवा हो रजगुण से दवा हो उस काल में शत्रुगुण काम नहीं कर सकता ज्ञान नहीं हो पाता वहां जिसका माने लब्धा हो गया स्वरूप जिसका प्राप्त हो गया स्वरूप जिसका माने दोनों को दबा करके शत्रुगुण के प्राबल्य का माने सत्वात्मा ने लब्धात्मकात् जिसका अपना स्वरूप प्राप्त हो गया हो ऐसा शतुगुण आत्मा माना स्वरूप या शत्रुगुण का स्वरूप प्राप्त हुआ हो मैंने तमुगुण रजुगुण को दबा करके शत्रुगुण की उपलब्धि हो रही है काल में वो गुण क्या काम करता है संजाही थे ज्ञान संजात में समय प्रकार उत्पन्न होता ज्ञान उत्पन्न होगा किसका कर्तव्य कर्तव्य के ज्ञान होगा ये क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है किसका ज्ञान होगा रजसो लोभ बचगा रजुगुण की प्राबल्य है जिस काल में अपना प्रभाव डालता है जिस काल में सतगुण तमगुण दबा करके जिसकी रजगुण के स्वरूप की उपलब्धि हो रही हो जिस काल में अपना स्वरूप प्राप्त किया हो उसने तो क्या होता वहां लोभ पैदा हो जाता है दूसरे की द्रव्य की इच्छा हो जाते है मुझ मिल जाए और प्रमाद मोह उभ ये दो प्रमाद और मोह ये दोनों तमसो होती है तम, तमगुण के कारण होता है तमगुण प्रबल हो तो प्रमाद कर्तव्य में मान दूसरे में आकर्षित हो जाए विषयांतर में आसक्त होने के कारण कर्तव्य को भूल जाना सामने जो कर्तव्य था उसको भूल जाना प्रमाद यही है और मोह हमारे मूड है मूर्खता प्रमाद बहु बहु तमसो भवत ये दोनों से होते हैं भवती भवतः ये दो है ना इसलिए भवत क्रिया है अज्ञान में होते है। और अज्ञान भी होता है इसमें अज्ञान भी था जाता है ये तमोगुण बड़ा वो काल में कहा हुआ है ठीक है भाग ज्ञानम मैंने क्या है शत्रुगुण पर ज्ञान होता बोला हुआ है सतपात संजायत है ज्ञान माने क्या है ज्ञान सर्वकरण द्वारकम्ञ ज्ञान मानिए सभी कर्णों के द्वारा ज्ञान होना सभी जितने इंद्रिया हैं अपने विषय पर जानकारी रखना कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान हो जाता है यथार्थ तो ज्ञान होना जो वस्तु जैसा है वैसे ही समझ रहा वैसे देख रहा वैसे सुनना इत्यादि ये होना है अज्ञान माने विवेका भाव विवेक का अभाव का, का अज्ञान का तब से अज्ञान होता बोला है तो, तो ये इसका अज्ञान में वह जगह था तम तो के कार्य में क्या विवेक का अभाव जानकारी का अभाव कर्तव्य कर्तव्य विवेक नहीं होता उस काल में तम तो बड़ा वो काल में कहा हुआ है ठीक आदि ठीक कहते हैं आगे सात्विक आदि ज्ञान कर्म फलाने उगत सात्विक आदि जो ज्ञान सात्विक आदि कर्म सात्विकादि फल एकदम कथन हो गया अब तक सात्विक फल का सुकृत फल कर्म का फल भी सात्विक होता इत्यादि कहा हुआ सात्विक आदि ज्ञान और सातवी का आदि कर्म आदि फल ये तीनों का कथन करके अनुक्त संग्रहार्थम जो नहीं कहा हुआ यहाँ भगवत गीता में नहीं कहा उसके सबको लेने के लिए सामान्य ने उपसम सामान्य रूप से सबके ग्रहण के लिए हमारे तीनों गुण के प्रभाव काल में क्या क्या होता है सामान्य रूप से कथन करते हैं करते हैं करके कहा है किंचा ये भी है सत्गुण बड़ा हो जिस काल में मृत्यु हो जाती तो ऊपर के लोग को जाते हैं और रजुगुण बड़ा हो तो इसी लोग में रह जाते हो वो भविष्य में मनुष्य बन जाते हैं क्योंकि कर्मकारी की शक्ति यही है और अतिशय तमोगुण में जो बैठा हुआ है प्रबल में हो तो क्या होगा अधोगछंती हमारे पशुवादी होने भी जाते हैं यही अर्थ होता है ये कहना है ऊर्द्व गच्छे सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा ृत्तिस्थ अच पू गति सत्स्थ मध्य ताजस्यगुण वृत्थो सत्स्थ सत् स्थिता सत्स्था सत् ठती सत्वस्था सद्गुण के रहने वाले जो व्यक्ति होंगे के माना सतुगुणी कर्म करेंगे सतुगुणी उपासना करेंगे सतुगुण संबंधी उसी क्या होगा? उर्दू लोग ऊपर के लोग को प्राप्त होते हैं इस लोक से सीमा बना कर के लोक, यहाँ से ऊपर के लोग वो लोग को सीमा बनाकर यहाँ से ऊपर के लोग अपने कर्म और उपासना का आता है और में तार्तम्य भाव है सात्विक कर्म करने वाले व्यक्ति में भी तार्तम्य भाव है किस स्थिति है जैसे विद्यार्थी होते हैं ना मान शिशु कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी एमए में पढ़ने वाले भी विद्यार्थी है किंतु तारतमय भाव है समानता नहीं है इस प्रकार यहाँ पे कर्मियों में भी तात्व भाव है उपासकों में तात्मय भाव है कितना ज्यादा जिसने किया होगा ज्यादा ऊपर के लोग पहुंच है कम हो तो कम किंतु यहां से ऊपर हो जाएंगे उर्धव गर्द्वानी कहां से लेगा भूमंडल से उर्धव गण में स्थित जो होंगे सात्विक कर्म में स्थित होंगे लोग ऊपर के लोग को प्राप्त होते हैं मध्य तिष्ट राजसाघा मध्य मानी भूल लोग भूल हो गए जो तो रजोगुणी कर्म करने वाले तो काम कर्म करके फल भोग के आए हुए हैं फिर काम कर्म करना है उन्होंने इसलिए इसी मध्य लोग में रहते हैं राज कर्म करने वाले लोग कहा से कर्म करने वाले जगन्य गुण अत्यंत घोर कर्म में लगे हुए होते हैं जो क्रूर कर्म में लगने वाले जो होते हैं कौन तमोगुणी होते हैं वो अलोग अच्छा जीता वसा इसे तामस लोग क्या होते हैं अधोगति को प्राप्त होते हैं मैंने पशु आदि होने भी जाएंगे प्राप्त होंगे यही सामान्य रूप से यही है सारांश यही आता है पुण्य कर्म करने वाले ऊपर के लोग होते हैं और काम्य कर्म करने वाले इस लोग को आ जाते हैं और जगन्य कर्म करने वाले लोग होते हैं पाप अत्यंत पाप तो वो अधो को जाते हैं पशु आदि होने को प्राप्त होते हैं कहा उर्धव देवादि देवलोक आदि से उत्पन्न देगा ऊर्द्व करेगा कौन देवादि लोग उत्पन्न हो जाते हैं वो लोग कौन और सत्वस्ता सत्गुण स्थित हैं जो लोग सात्विक कर्म करते हैं सात्विक उपासना सात्विक कर्म इत्यादि जो कर रहे हैं देवादि लोग में तारतम्य भाव से ब्रह्मलोक तक जाते हैं माना उपासना में तारतम्य भाव है सब तारतम्य भाव है सभी के सब ब्रह्मलोक नहीं पहुंचते सभी सब देवलोक में भी नहीं रह जाते तारत्म भाव माने सत्योस्थापन सतुगुण वृत्तस्था सतुगुण में वृत्ति है जिन लोगों के ऐसे लोग ऊपर के लोग प्राप्त होते हैं अर्थ है, है। मध्य तिस्त राजसा का हुआ है जो राजस कर्म वाले हैं क्या होते मध्य लोग में रहते माने मनुष्य से उत्पत्तन थे राजसा मनुष्य लोग भी उत्पन्न होते हैं वो किसी भी मनुष्य में उत्पन्न होंगे रजोगुणी जो होंगे पहले की रजोगुणी मनुष्य लोग आ जाएंगे क्यों तो रजुगुणी कर्म करके स्वर्ग आदि भोगे आए कामे कर्म करके तो फिर कर्म करना फल भोगे आए तो कर्म करें इच्छा होगी कर्म करो स्वर्ग जाओ फिर आओ माना आरूढ़ और अवरोह होता रहता है चढ़ना उतरता चढ़ना उतरना ये चलता रहेगा उनका रजुगुणी कर्म करने आदि करने वाले का जगन्य गुण प्रथा बने जगन्य से अशोक गुण प्रतिशा हंधाति से जगन्य बनता है अच्छे क्रूर कर्म करने वाले जो है हिंसा करने वाले दूसरे की संपत्ति लूटने वाले इत्यादि जो होते हैं चोरी करने वाले ये जगन्य कर्म करने वाले हैं जगन्या अशोक गुण से जगन्या गुण हाँ यही है जगन् गुण यही है तमह जगन्य गुण मानी तम है तम गुण है ये कुछ भी कर सकता है उस काल में माता पिता को भी गाली देने लग जाता है तम गुण पढ़ने पर गुरु को भी गाली देने लग जाता है हो सकता है कि मार भी न डाले स्थिति ऐसी आ जाती है कुछ सोचता नहीं वहां तम गुण पढ़ने पर ये जगण्य करना करने वाले तमो तमो है वो है तस्वृत्त उसमें आचरण है जिनका तमोगुण में आचरण है जिनका जैसे राक्षस आदि आदि की चर्चा है तमगुण में विवृत्ति है उनकी निद्रा आलस्य आदि तस्म सीधा उनके आचरण क्या होता है निद्रा आलस्य आचरण है तमगुण में रहने वाले के या तो आलस्य करना है कर्तव्य में आलस्य करना क्या किसमें हाँ। और अथवा निद्रा आदि सो जाना या झगड़ा करना ये तस्वेंदा उसमें थे तमगुण स्थित लोग जगन गुणा जगन्गुण में जो आगरण वाले हैं जो लोग मूढ़ा ये मूर्ख लोग है अधो गशु आदि से उत्पत्त का अधोगा मान तमगुण में युक्त लोग जो के पशु आदि होने को प्राप्त होंगे सारांश सही है इसका तीन कहामाण फल द्वारा आगे जो कहे जाने वाले फल है ना ये तीन फल सत्वस्था ऊर्ज्म गति देवादी लोग को प्राप्त होना देवादी शरीर प्राप्त करते हैं मध्य तीसरा समय मनुष्य लोग भी प्राप्त हो जाता है रजुगुणी पहले के रजुगुणी होंगे तो उसका परिणाम यही होगा राज राजस्तर में करेंगे संस्कार हुई उसका इत्यादि ये फल है बक्षमाण फल द्वारा भी सत्वाधि ज्ञान में सत्वाधि गुण का ज्ञान हो जाता है ये ये कारण है जो ऊपर गए जा रहे हैं वो सत्गुणी है जो यहाँ बैठे हैं रजुगुणी है जो पशु आदि बने हैं तब बुनिया है, है।, है। सतुगुण से वृत्तम शोभनम ज्ञानम कर्बा सतुगुण का आचरण क्या है वृत्त बने आचरण शोभन अच्छा आचरण होता है उसका क्या ज्ञानम कर्म माना उपासना हो या कर्म हो सत्गुण का आचरण है भगवत उपासना अथवा कर्म ईश्वर ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म यही है तत्र तिष्ट उसमें रहने वाले शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना में रहने वाले ये अर्थ होता है समीचीन कर्म वही होता है शोभन कर्म वही है कोई होता है उसमें रहते हैं कहा तथा राजसाम रजुगुण निमित्त ज्ञान है रजोगुण निमित्त ज्ञान है काम्य कर्म का ज्ञान है रजोगुण से होने वाले रजो गुण निमित्त ज्ञाने यही है रजुगुण निमित्त ज्ञान में कर्मा अथवा कर्मि उपासना रजोगुणी निमित्त ज्ञान उपासना अथवा कर्म में रहता है वो उसको जाता है इत्यादि समय हो गया है यह रखते हैं फिर करें ओम पूर्व पूर्ण पुरा पूरे पूर्व पूर्ण्य Om sham